गीता तत्व चिंतन शांति की प्राप्ति जीवन मुक्ति की अवस्था कुछ लोग उसे जीवन मुक्ति की अवस्था मानते हैं पर वस्तुतः जीव जीवन मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति के अंतकरण में कोई कामना उत्पन्न ही नहीं होती विविच्य अवस्था जीवन मुक्ति से एक सीढ़ी नीचे है जहाँ कामनाएँ उत्पन्न तो होती हैं पर उसके अंतकरण पर बिना कोई दाग लगाए उसमें समा जाती हैं अगले श्लोक में जीवन मुक्ति की अवस्था निरूपित हुई है जहाँ कामना स्पृहा ममत्व और अहंकार का एकदम अभाव प्रदर्शित हुआ है विहार्य कामान यह सर्वान पुमाश्चरित निष्पृह निर्ममो निरहंकारः निरहंकार स्वशांतिम अधिगछति जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर स्पृहा ममता और अहंकार से रहित हो व्यवहार करता है वह शांति को प्राप्त होता है यह जीवन मुक्ति की अवस्था है इसमें आरूढ़ होने पर पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है वह इस प्रिया से सर्वथा रहित हो जाता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की उसमें अभिलाषा नहीं रह जाती जब तक किसी वस्तु के प्रति उपादेयता का बोध रहे तब तक उसे पाने की लालसा होती है इस पुरुष के अंतकरण में संसार की वस्तुओं के प्रति उपादेयता का कोई बोझ नहीं होता जैसे सीपी को जानने वाला व्यक्ति उसकी चांदी किसी चमक से भ्रमित नहीं होता उसी प्रकार यह जीवन मुक्त भी संसार की वस्तुओं की चमक से भ्रमित नहीं होता वह जानता है कि यह चमक उस आत्म वस्तु की ही है वह रग रग् में कठोपनिषद के ऋषि की नाई अनुभव करता है कि न तत्र तूर्योभाति न चंद्र नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है फिर उस अग्नि की तो बात ही क्या है उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसकी चमक से ही यह सब कुछ भासता है जो संसार के समस्त पदार्थों में आत्मा की ही चमक देखे वह उन पदार्थों से कैसे भ्रमित हो सकता है उसे आत्मवस्तु के अलावा और कोई वस्तु स्परणीय नहीं मालूम पड़ती इस स्पृह कहते हैं लगाव को कोई पदार्थ या व्यक्ति हमारी बिना इच्छा के हमसे आकर युक्त हो गया उसके प्रति भी लगाव उत्पन्न ना हो जैसे हम यात्रा में मित्र बना लेते हैं यदि लगाव पैदा हो गया तो वह दुखदायी होता है रेलगाड़ी गा, रेल में जा रहे हैं सांस के यात्रियों से परिचय हो गया खूब घुल मिल गए पर जब स्टेशन आया तो बेलाग उतर भी गए उसी प्रकार यह भाव रहे कि यह जीवन भी एक यात्रा है इसमें पदार्थ और व्यक्ति अपने आप संयोग संयोगवश मिलते रहते हैं और बिछुड़ भी जाते हैं अतः किसी के प्रति लगाव क्यों हो ऐसी दृढ़ भावना मन में अंकित कर स्प्रहा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए निर्मम का अर्थ फिर निर्मम होना चाहिए हिंदी में निर्मम का एक अर्थ निर्दयी भी होता है पर यहां उस अर्थ में यह शब्द उपयोग में नहीं आया है यहां उसका तात्पर्य है ममता से रहित होना बोध बंधन का कारण होता है ममता ही हमें जलाती है मेरा हाथ मेरा पैर मेरा मुंह मेरा अंग मेरा पुत्र मेरे पिता मेरे पति मेरी पत्नी मेरा मकान मेरा धन मेरी जमीन यह ममत्व हमें जलाता है यदि इस सब कुछ को ईश्वर से संबंधित कर दे सकें तो वही हमें निर्मम बनाता है जीव में ममत्व जन्म के साथ पैदा होता है हम साधना के द्वारा इस ममत्व को दूर करने का प्रयास करते हैं ज्ञान की साधना से उसे जला डालने की चेष्टा करते हैं और भक्त की साधना से मेरापन को ईश्वर के साथ संयुक्त करने की ममता विश्वधर के समान है जो अपने दंश से हमारे जीवन को विषाक्त कर देती है ज्ञान कहता है कि इस विषधर को मार डालो भक्ति कहती है इसके विष के दांत उखाड़ दो ममता को ईश्वर के साथ संयुक्त करके वास्तव में हम उसके विष के दांत को ही उखाड़ते हैं